मानते हैं ना तो में सर्व व्यापकता नहीं आएगी फिर अखंडता नहीं आएगी आएगा क्योंकि प्रतिबिंबवाद में अर्थात बिंबो ही है और प्रतिबिंब बिंब ही है और एक ही चीज है उसको छोड़ छोड़कर बाकी जितने हैं सब कल्पित है नहीं बिंब से उपाधि भिन्न है तो जगह विचार होगा ये जो वचस्पति वाला वही दोष देते हैं प्रतिबिंब तो भी होगा जब बिंब भिन्न रहेगा तो भिन्न रहेगा किसी काल का अंतर होगा तो उसका प्रतिबिंब तो ये सब होना चाहिए इसलिए कहते हैं अब के करना मतलब अवच्छिन्न वादा होना चाहिए विचार अभी देंगे मंगला चरण करना है ना हो जो। होने के बाद तथा च यह जो ब्रह्म न प्रतिबिंबम अर्हती अचाक्षुत्व गंधवत ये अनुमान श्रुति के द्वारा बाद हुआ ऐसे टीका में कहे आगे से तथाच सूत्र अर्थात प्रतिबिंब को समर्थन करने के लिए बादरायण सूत्र है आभास आभा और अतएव उपमा सूर्य का दिवत ये दोनों सूत्र आभाव आभास एवं अर्थात तो कहते है यहाँ पूर्व पक्षी शंका किया कि अगर एक जीववाद में अगर जीव ही ब्रह्म माना जाएगा तो ये तो सब दोष उसमें आएगा ब्रह्म में भी सब दोष आएगा इसलिए यहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं वो आभाष मात्र है और आभा होने से अर्थात जिसको जीव बोल करके कहेंगे वो आभा होने से प्रतिबिंबवाद मतलब ब्रह्मसूत्र सूत्र में प्रतिबिंबवाद आभाषवाद वहां भेद नहीं दिखाए हैं ठीक अच्छा, है आभा अर्थात ये दोनों आभा को लेकर के दोनों सूत्र होगा प्रतिबिंबवाद प्रतिबिंबवाद में एक जीव भी है नाना जीव भी है आभासवाद में नाना जीव ही है वहां एक जीववाद नहीं है तो भातिकार का आवास आवासवादी वो नानाजीववाद जीववाद क्योंकि अंतकरण में प्रतिबिंब ये हो गया जीव और माया में प्रतिबिंब ये हो गया ईश्वर तो अंतकरण में प्रतिबिंब अंतकरण तो नाना ही होता है इसलिए बातिकार मत में बातिकार ये नाना ही है और वाचस्पति ये भी नाना ही है विवरण मत वाले एक जीव भी हो सकता है नाना जीवो भी हो सकता है ये दोनों पक्ष दिखाते हैं आभा एव अर्थात जीव अगर ब्रह्म ही होगा तब ये ब्रह्म में भी जीव सब दोष भी आ जाएंगे तो इसलिए वह कहते हैं कि नहीं नहीं आभास है अच्छा। और अतएव चो उपमा सूर्य का दिवत तो इसलिए सूर्य को उपमा दिया जाता है तो सूर्य का जो होता है आवास ही होता है ये दोनों आभासवाद को सिद्ध करते सूर्य का सूर्य प्रतिक्रित सूर्य का प्रतिकृति सूर्य जैसा दिखना लगाया है कैसे बी लगाया है सूर्य का आदि पत उपमा सूर्य का आदि जैसे सूर्य का अर्थात सूर्य अर्थात जल में जो प्रतिबिंब जल में प्रतिबिंब जैसे ऐसे ही जीव है सूर्य का इव जीव सूर्य को सूर्य को हो गया ऐसे ही जीव का अर्थ सूर्य का जो जैसे वो प्रतिबिंब सूर्य का शब्द का अर्थ सूर्य का शब्द का अर्थ है कि सूर्य जैसा दिखता है प्रतिबिंब और आगे जुड़ा जी तो सूर्य का जैसे कहते हैं अश्व अश्व ही प्रतिकृति प्रतिक्रिया प्रतिक्रित था उसके जैसा दिखना ऐसे यहाँ सूर्य का जैसा दिखना कौन दिखता है जो जल में है ये जैसे जल में दिखने वाला सूर्य जैसा जीव भी ऐसा ही करके जीव को कहता है उपमा दिया जाता है जीव का अत्र विस्तर भयात कर कहते हैं मूल कृत त्यक्तो अव छेदवादोपी द्रष्टव्य अर्थात अवच्छेदवाद मूल कार्य ने छोड़ दिया आभासवाद और प्रतिबिंबवाद बातिकार और विवरण ये दोनों मतों को तो कह दिए और वाचस्पति का जो अवच्छेद इसको ये छोड़ दिए तो ही अवच्छेदवाद दिखाते हैं क्या चीज है घटाकाशवाद अंतकरण अवच्छिन्नम चैतन्यम जीव घटाकाश जैसे घटाकाश घट के द्वारा अवचिन्न जो आकाश वैसे अंतःकरण के द्वारा अवच्छिन्न जो चैतन्य उसको जीव कहा जाएगा अंतःकरण अवचिन्न चैतन्य जीव इसमें घटाकाश ये शब्द व्यवहार कर दिया वास्तविक घटाकाश घट गट के अंदर में जो आकाश हो गया अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य कहने से अंतःकरण का अंदर में ऐसे घट का अंदर में आकाश घट से, से भिन्न है हम कहते हैं यहाँ किंतु कह दिया कि अंतकरण अर्थात ऐसा घट जैसा थोड़ा फूला है उसके अंदर में कुछ रहेगा जैसे कहते हैं हृदय का अंदर में आकाश है अर्धा आकाश उस प्रकार की वास्तविक या नहीं है अंतकरण अव छिन्न कहने का अर्थ है कि घटा व मिट्टी घटा व मिट्टी घट का अंदर में हम मिट्टी भर देंगे घट बना लिए उसके अंदर में मिट्टी भरेंगे घटा मिट्टी उसको नहीं कहेंगे जिस मिट्टी से घट बना हुआ है उसको घटा अवच्छिन्न मिट्टी कहेंगे इसी प्रकार की अंतकरण अवचिन्न चैतन्य अर्थात जिस चैतन्य से अंतकरण बना हुआ है चैतन्य अर्थात अविद्या के चलते आगे अर्थात अंतकरण का उपादान भूत जो चैतन्य है उसको जीव कहा जाएगा अभी अंतकरण का उपादान चैतन्य उस चैतन्य मतलब अविद्या अविद्या होने के बाद आगे उसी से ही अंतकरण बना तो अंतकरण अवच्छि चैतन्य दे दिए तो अवच्छेद को केवल सूचित करने के लिए वास्तविक कहना चाहिए अर्थात जिस मिटी से बना हुआ है इसी प्रकार जिस चैतन्य से अंतकरण बना हुआ है अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्यवच्छिन्न तद ईश्वर अंतकरण अनवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर तो ये वाचस्पति मत वाला कहते हैं अवच्छिन्न हो गया था था तो जीव अनविन्न है तो ईश्वर ये क्यों ये अवच्छेदवादों को कहते हैं कहते हैं आलोक प्रतिबिंबे गगन प्रतिबिंबित तत्व तो प्रतिबिंबी इकार छुट गया आलोक प्रतिबिंबे आलोक का प्रतिबिंब होता है गगन प्रतिबिंबित तो तो व्यवहार कर दिया जाता है ये मूल कतया वास्तविक आलोक का ही प्रतिबिंब हो रहा है जब कितना जल में आकाश दिखता है वो वास्तविक प्रकाश का ही अर्थात नील प्रकाश का ही प्रतिबिंब हो रहा है आकाश का प्रतिबिंब हो नहीं पाएगा रूप नहीं है तो भ्रम मूल कतया और ये एक बात हो गया अर्थात आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो पाता है इसी प्रकार कि ब्रह्म का भी प्रतिबिंब नहीं होगा दूसरा है कि बिंब से प्रतिबिंब स्थान अनवस्थान अवस्थान अभाव नियम से बिंबस बिंब भींब, प्रतिबिंब स्थान में अवस्थान का अभाव बिंब प्रतिबिंब का स्थान में नहीं रहेगा तो क्योंकि बिंब अलग रहेगा उपाधि से तो प्रतिबिंब स्थान अवस्थान अभाव नियमस्य से भंग अभावात तो आप कहेंगे कि ब्रह्म ये बिंब होगा और वो प्रतिबिंब स्थान के भी रहेगा वो कैसे रहेगा जहाँ प्रतिबिंब है वहां भी बिंब रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा समान स्थान नहीं हो पाएंगे भंग अभावात ब्रह्म प्रतिबिंब न युक्त इसलिए अवच्छेदवाद मानना पड़ेगा ये लोग कहते हैं अभी अवच्छेद के ऊपर दोष दिखाते हैं। है ब्रह्मांडात यहाँ अंतर पूरा लेना है ब्रह्मांडातरवर्ती तद अंतरण उपाधिविश तद अंतरवर्ती यहाँ पूरा नहीं है अंतर और अंतर समान अर्थ का है पहले जो अंतर दिया वो शब्द पूरा अंतर अवर्ती नहीं अंतर रह, रह के आगे कमा मतलब थोड़ा चिन्ह कुछ अलग करने के लिए अर्थात अंतर अवर्ती नहीं अंतरवर्ती अंतरवर्ती ब्रह्मांड अंदर में रहने वाले जितने जितने अंतकरण है वो सब अंतकरण उपाधि के द्वारा तद अंतरवर्ती ब्रह्मांड अंतरवर्ती चैतन्य से सर्वात्मना जीव अर्थ तो अंतर का है ना? अंतर अवर्ती हो जाएगा ना अगर आप अंतर निकाल लेंगे तो अंदर में होने वाला मतलब कहते हैं मतलब यहाँ वाचस्पति का विरुद्ध में जो लोग कहते हैं अभी वो लोग क्या कहते हैं कि आप कहते हैं कि अवच्छिन्न चैतन्य जीव होगा अनवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर होगा ब्रह्मांड में जो चैतन्य है ये सारे जीवों के द्वारा अवच्छिन्न हो जाएगा अनवचिन्न चैतन्य ऐसे मिलेगा नहीं ब्रह्मांड अंतर में नहीं मिलेगा तो ईश्वर ब्रह्मांड का अंतर में नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो फिर वो सर्वांतरयामी कैसे होगा वचस्पति पक्ष के ऊपर तो ये दोष दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि अवच्छिन्न जीव अनविन्न ईश्वर ब्रह्मांड का अंतर में सब अवच्छिन्न ही हो गया जैसे कहते ना सारे जमीन बंट गया अब बंट गया तो और कुछ बाकी बचा नहीं कैसे तो तो ये भी तो जीव क्या और भी कुछ बहुत है आ, मतलब जीव को छोड़ करके अन्य जागर कुछ है ऐसा कहेंगे तो यहाँ थोड़ा और विचार आगे लेने के बाद और थोड़ा स्पष्ट होगा वास्तविक यहाँ क्या कहेंगे कि अंतःकरण अवच्छिन्न मात्र जीव होगा किंतु अंतःकरण व्यापक होकर व्यापक अर्थात मतलब पूर्व व्यापक नु है जिस पदार्थ का ज्ञान करेगा उसके साथ एक होगा ऐसे होने पर कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं रहेगा जो कि अज्ञात तो रहेगा इसलिए अंतकरण वहां तक तो व्यापक होगा तो फिर ईश्वर को सर्वत्र हटा देगा इसलिए पूरा ब्रह्मांड ये लोग कहते हैं कि अर्थात तो सारे जीवों के द्वारा बंट जाएगा ऐसे ही दोष दिखाते हैं यहां और कुछ विचार लगाया जा सकता है ये तो टीकाकार ऐसे कर रहे है अगर मान लेंगे कि और कुछ रह जाएगा पूरा बटेगा जा नहीं कुछ बच जाएगा उस अंश को ईश्वर कहेंगे तो भी दोष होगा कि अभी ईश्वर और जीव का अलग अलग हो गया तो फिर ईश्वर वहां नहीं रहा जहाँ जीव का चैतन्य रहा फिर अंतरयामी कैसे हुआ ही? तो ये दोष आ जाएगा आखिर दिखा रहे हैं दोष वही कि अंतर्यामी नहीं हो पाएगा तो चाहे कुछ अंश रह गया ब्रह्मांड के अंदर चैतन्य जो जीव चैतन्य का द्वारा अवच्छिन्न नहीं हुआ ऐसा कुछ रह गया वो भी अंतरिया में नहीं होगा जीव तो अलग रहा जीव चैतन्य अलग वो अलग रह गया जगह पर मटाकाश भी तो है। तो है जैसे तो क्या वो जाएगा। हम ऐसे कह देते हैं क्योंकि हम आकाश का विभाजन स्वीकार नहीं करते हैं अगर आकाश का विभाजन स्वीकार कर लेंगे कैसे कहेंगे दोनों एक चीज कैसे बंटवारा होगा तो यहाँ इसी प्रकार की चैतन्य एक के द्वारा अवच्छिन्न हो गया तो अर्थात वो का चला गया वो फिर और ईश्वर का वो नहीं हो पाएगा अगर आप व्यस्टि समी वाला लाएंगे समस्टि का अंगूत इस प्रकार दिखाएंगे तो एक जगह में दो हो सकता है किंतु आप अगर कहेंगे कि अनवच्छिन्न ईश्वर और अवच्छिन्न जीवन इस प्रकार कहने से व्यस्टि समी नहीं आ रहा है वचस्पति वाला इस प्रकार कह रहे हैं अभी जैसे काम घटाकाश और महाकाश जैसे होगा तो महाकास घटाकास के समय भी महाकाश ही ऐसा किंतु यहाँ नहीं है ना ये कहते हैं कि जीव चैतन्य अलग और ईश्वर चैतन्य अलग एक अवच्छिन्न एक अनविन्न अवच्छिन्न हो गया ना घटा महाकास ही घटा अवच्छिन्न हो गया तो अर्थात हम कल्पना कर लिए की ये घटे कल्पना करके घट महाकाश को अवच्छिन्न करने से हम उसी को घटाकाश कहते हैं का सत्ता को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो अवच्छिन्न नहीं हुआ हुआ इस प्रकार की किंतु तो वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अवच्छिन्न अर्थात तो चला गया अनवच्छिन्न अर्थात एक ही जगह में दोनों रहेंगे ऐसा नहीं अवच्छिन्न अर्थात तो ले लिया अर्थात तो उसको दूसरों के लिए और मतलब नहीं हो पाएगा विभाग अर्थात दोनों एक ही को नहीं ग्रहण कर पाएंगे जो अवच्छिन्न हो गया वो चला गया अनवच्छिन्न अलग रहेगा अगर हम सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे घट तब तो, तो अनवचिन्न कहा जाएगा इस प्रकार की यहां नहीं कर रहे हैं अच्छा। तद अंतकरण ब्रह्मांड अंतरवर्ती तत्द अंतकरण तत उपाधि तद तो अंतर्ती ब्रह्मांड अंतर्ती चैतन्य से सर्वात्मना जीव भावना अवच्छेद पूरा ब्रह्मांड अंतर का जो चैतन्य है पूरा अवच्छेद हो जाने से तद अवच्छेद रहित चैतन्य से ईश्वर से अर्थात अंतकरण अवच्छेद से रहित हुआ अर्थात जीव से भिन्न चैतन्य से ईश्वर से और कोई बचा नहीं ईश्वर ब्रह्मांड अंतर असत्वा यहाँ जो र है वो असत्व तो ऐसे अर्थ निकालेंगे यहाँ अर्थात ईश्वर चैतन्य ब्रह्मांड अंतर में नहीं रहने से असत्व आपत्ति नहीं रहा था फिर वही अंतर्यामी नहीं हुआ ब्रह्मांड के अंतर में ये नहीं रहा तो अभी समान आती चेत प्रतिबिंब वाले अवच्छेद वालों के ऊपर दोष दिखाते हैं अर्थात अंतर्यामी नहीं बनेगा तो अभी अवच्छेद वाले उत्तर देते है अविद्याश्रयत्व अंतकरण संबलित्वादी उपाधिकात जीवात भिन्नस्य। से अविद्या का आश्रय है जो अंतकरण अंतकरण संबलित उपाधिक हो गया जीव तो यहाँ उपाधिक तो अर्थात अवच्छिन्न क्योंकि अवच्छेदवाद चल रहा है अविद्या का आश्रय हो गया अंतःकरण ऐसे अंतःकरण के द्वारा अवच्छिन्न जो हुआ वो हो गया जीव और उससे भिन्न कौन हुआ अविद्या का विषयत्व अविद्या का अंतकरण असंबल तत्व आदि उपाधिकस्य अंतरियामीण है ईश्वर से ईश्वर अविद्या का आश्रय नहीं अविद्या का विषय है वाचस्पति का ये मुख्य मत है वेदांत तो विवरण मत में आश्रय विषय दोनों ही चैतन्य है किंतु यहाँ आश्रय हो गया जीव और विषय हो गया ईश्वर अविद्या विषय अविद्या विषय यहाँ पदछेद अविद्या विषय निकालना है अविद्या विषयत्व तो अंतकरण तो असम असंबलितत्व अविद्या का विषय अंतकरण से संबलित नहीं है ऐसे जो उपाधि से उपाधि को चैतन्य हो गया अंतर्यामी ईश्वर ब्रह्मांड अंतर ये लोग कहते हैं। अर्थात जो अवच्छेद होकर के पूरा ले गया ऐसे वो नहीं लेगा आप उसका अवच्छेद मानने से वो जीव होकर के चला गया अंतकरण से संबलित तो नहीं हुआ अर्थात अंतकरण का सत्ता स्वीकार नहीं किए जैसे घटाकाश महाकाश तब ये लोग कहते हैं कि ऐसा ये हो जाएगा और दूसरा है कि जीव में अविद्या आश्रयत्व तो अवचिन्न रहा इसमें अविद्या विषयत्व अवच्छिन्न रहा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे अर्थात एक स्थान पर हो सकते हैं अंतःकरण को अगर आप अवच्छेद का मान लेंगे तब तो जीव हो जाएगा और अंतःकरण को अवच्छेद का नहीं मानेंगे घट की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो महाकाश हो जाएगा असंबलित अंतर्यामी न ये ईश्वर हो जाएगा तो ब्रह्मांडांतर अवस्थान संभवित संबलित संबलित अर्थात तो, सम्यक बलित तो, बलित तो अर्थात उसके साथ अर्था। अन्वित संबलित कर इसलिए ब्रह्मांडांतर अवस्थान संभवत तो ईश्वर भी ब्रह्मांडांतर हो जाएगा तो अंतर्यामी बन जाएगा तो अभी प्रतिबिंब वाले, वाले कहते हैं कि अभी देखिए हमारा वाक्य है कि कार्य उपाधि कार्य उपाधि अवच्छिन्न हो गया जीव और ना कारण कार्य उपाधि जीव कारण उपाधि ईश्वर ऐसा कहा था अभी अवच्छेदवाद में अभी कार्य और कारण ये बुद्धि नहीं रहा क्योंकि आप कहते हैं कि एक अवच्छिन्न हुआ एक अनवचिन्न हुआ जब आप आभासवाद में कहते हैं कि माया और अंतकरण अंतकरण हो गया कार्य और माया हो गया कारण तो कार्य जीव हो गया कारण उपाधि का ईश्वर हो गया स्पष्ट है आभासवाद में तो प्रतिमा वाले अभी कह रहे हैं आ ये अवच्छेद वाद वालों को आपका अभी देखिए आप कहते हैं अनवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर अवच्छिन्न चैतन्य जीव ये जो वाक्य है कार्य उपाधि और कारण उपाधि ये वाक्य का तो विरोध हुआ क्योंकि आपका अभी कार्य कारण भाव कहाँ हो रहा है अनवच्छिन्न और जो अवच्छिन्न ये कार्य कारण भाव नहीं है आप जब तक तो माया को स्वीकार नहीं करेंगे ये कारण चीज कहाँ से आएगा और ये अंतकरण उसका कार्य होगा कहाँ होगा आप तो अनवच्छिन्न चैतन्य को ईश्वर कह दिए तो कहने से अभी ये वाक्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ कारण अंश तो नहीं आ रहा है प्रतिबिंब आवास को बोलते हैं तो का है विवरण तो वाले जो कहते हैं कि बिंब चैतन्य ईश्वर उनका भी माया में प्रतिबिंब नहीं है तो, तो वो अभी वाचस्पति को खंडन कर रहे हैं आपका मत में कार्य कारण नहीं होगा वाचस्पति कह रहे हैं आपका मत में कहा कार्यकारण होगा आप भी तो बिंब चैतन्य को ईश्वर कहती है ना तो वहां अगर माया होता तब माया कारण जीवो के लिए कार्य कार्य कारण बाद तो आपका मत में घटता तो प्रतिबिंब में भी कार्य उपाधि उपाधि जीव कारण ये भी नहीं है तो इसलिए वाचस्पति वाले कहेंगे तो आपका मत में भी तो समान है तो दोष दोनों का समान है तो इसलिए हमारे ऊपर दोष नहीं दिखाना चाहिए वो कह रहे हैं इसका समाधान नहीं है दोनों पक्ष में दोष रहेगा ये जो तत्वोध में तो शंकराचार्य यही बोल रहा है जो का। ये लिया जाता वर्तिकाल सामान्यतः का विचार कम आता है प्रतिबिंबवाद ये अधिक होता है क्यूँकी चिदावास इत्यादि शब्द तो अधिक व्यवहार होता है नहीं, जो प्रतिबिंबवाद भी तो नहीं प्रतिबिंबवाद तो इनका है ना विवरण अर्थात ये पंचपाधिका लेकिन पंचपाधिका संक्षेपाचार्य का विवरण ये तीनों मतलब प्रतिबिंबवाद अर्थात जो बिंबवाद वास्तविक बिंबवादी कहेंगे तो उस मत में भी तो ईश्वर ईश्वर सीधा शुद्ध निकल ईश्वर मानते हैं तो वहां माया करन, तो उपाधि तो तो तो नहीं है सृष्टि कैसे होता है सृष्टि हाँ, तो सृष्टि ईश्वर ही करना चाहिए तक तो सृष्टि करना चाहिए हाँ। माया है नहीं है नहीं है ईश्वर जो है अर्थात बिंबत्व आक्रांत हो जाने से उसको ईश्वर कहेंगे जब सृष्टि का बाद आएगा वो बिंबत्व से आक्रांत होगा बिंबत्व तो से आक्रांत तो कब होगा जब उपाधि आए तो मतलब माया को लेकर करते हैं करना पड़ेगा ले है लेकिन उसमें आ, मतलब फिर ईश्वर तो, कोटी में माया तो नहीं जा रहा है माया तो चाहिए ही नहीं तो सृष्टि नहीं हो पाएगा माया होकर के ये बुद्धि को बना देगा उपाधि को बनाएगा उपाधि बनाने के बाद आगे फिर वो बिंबत्व आक्रांत होगा और जो उपाधि है ये उपाधि को आप एक रख सकते हैं नाना कर सकते हैं ये उपाधि कौन है उपाधि माया है उपाधि माया है। ये अर्थात बिंब कोटि में नहीं जा रहा है और उपाधि माया है इसमें बिंब का प्रतिबिंब होने से प्रतिबिंब कोटि में जीव आया आभास बाद में ईश्वर भी प्रतिबिंब है कि प्रतिबिंब बाद में ईश्वर प्रतिबिंब नहीं है और माया में जो प्रतिबिंब होगा वो जीव ही है एक जीव जिसको आभासवाद में ईश्वर कह देगा उसको प्रतिबिंब बाद में एक जीव कहा जाएगा अर्थात ईश्वर ही एक ही मात्र जीव है वही पूरा सृष्टि कर रहा है दृष्टि सृष्टिवाद कर करके इसको कहते हैं एक जीव वाद जो ईश्वर स्थानीय इसलिए इसको मुख्य मत कहते हैं अर्थात आप ही ईश्वर है ये सिद्ध करना चाहते हैं। तो फिर ये वो एक कहते तो तो तो ना, ना, ना जैसे जैसे अर्थात आपको जगत मिथ्या तो होगा आपको लगेगा की ये बुद्धि चलने से जगत जैसे जैसे समाधि होने लगेगा समाधि होने के बाद जैसे बुद्धि चलेगा जगत है ना तो क्या यही बुद्धि तो जगत सृष्टि कर रहा है तो तो मैं जब सो गया तब तो बाकी रामानंद और श्यामानंद रहे ना मैं कुछ नहीं है पहले पहले जो मांडू के ऊपन पड़ा उनको लगा क्या कर रहे हैं जब हम सो गया जगत नहीं है कैसे नहीं रामानंद श्यामानंद सब घूम रहे हैं हम सो गया तो जगत कैसे नहीं रहेगा तो उसमें ऐसा लगेगा कैसे नहीं रहेगा बाकी सब धीरे धीरे जब लगेगा कि यही तो जगने से जगत कल्पना करता है ना तो ये कब होगा कि जो समाधि होगा थोड़ा थोड़ा तभी जा करके वो तत्व में दृढ़ता आने से कहेगा हाँ वही सत्य है बाकी सब तो कल्पित है अर्थात तो वहां जितने सारे बुद्धि देख रहे हैं वो सब बुद्धि एक ही बुद्धि के द्वारा कल्पित है कहेगा तो ये बुद्धि कौन है क्या ये बुद्धि है कहेंगे तो ये बुद्धि मान सकते हैं कहेंगे ये बुद्धि वो बुद्धि में क्या अंतर रहा दोनों समान है ठीक है और ईश्वर बुद्धि अलग मान लीजिए जो कि माया है मान लीजिए इस प्रकार हीरोनगर हुआ है मान लीजिए इस प्रकार धीरे तो धीरे जगत मिथ्या होने से ये निश्चय होगा क्योंकि जगत ही नहीं रहा ना और जगत ही जब नहीं रहता फिर एक ही कल्पना करता है जो देखता है वही कल्पना क्या वाचस्पति भी कहते हैं दृष्टि सृष्टि वादन इसलिए वो भी कहते हैं कि प्रत्येक जीव का सृष्टि अलग है प्रत्येक जीव अपना अपना सृष्टि करता है अर्थात तो कहेंगे इस शरीर को हम भी देखते हैं आप भी देखते हैं ये भी देखते हैं सभी लोग देखते हैं कहेंगे रज्जु में जो सर्प दिखता है तो जो सर्प को हम देख रहा है वो सर्प को आप देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, सभी का अपना अपना सर्प अलग अलग है अगर सभी एक सर्प को देखते है तो हमारा सर्प जो नाश हो जाएगा हम रज्जु को देख लेगा दूसरों का सर्प चला जाएगा नहीं जाएगा सब अपना अपना सर्प देख रहे हैं तो जगत इसी प्रकार है। ये नाना की है है, अगर हम ही नहीं तो बाकी जगत कुछ भी नहीं है ये क्या है ना कोई भी चीज का संस्कार आप उसी को दस बार सुनिए धीरे धीरे धीरे धीरे वो संस्कार बढ़ेगा और दृढ़ होगा हाँ ये ठीक है तो संस्कार आज सुबह मनुष्य जी कह रहे थे ना मनो एवं मनुष्य नाम कारण मंत्र है तो हम ही सोच करके रखते हैं कि ये सब अलग अलग है ये सत्य है न कार्य उपाधिर जीव कारण उपाधि ईश्वर यदि वाक्य विरोध तो जो आभासवाद वाले कार्य उपाधि कारण उपाधि कहते है अभी प्रतिबिंबवाद वाले अवच्छेद को कहते है आपका मत में विरोध होगा वो लोग कहते हैं तसे पक्ष द्वेतुल्य अगर अवच्छेद तो बाद में ये विरोध होगा तो प्रतिबिंब बाद में विरोध होगा क्योंकि वहाँ कारण उपाधि ईश्वर नहीं हुआ बिंब चैतन्य होगा और कारण अवचिन्न से कार्य अनवि बाधक का अभाव बाधक अभाव संभवत कारण से जो अवच्छिन्न होगा कारण से जो अवचिन्न होगा वो कार्य से अनवच्छिन्न होना यह संभव है अर्थात तो कारण अनवच्छिन्न अर्थात महाकाश स्थानीय ले लेंगे वो कार्य से घट से अवच्छिन्न नहीं हुआ ये हो सकता है घट अवच्छिन्न नहीं किया उसको यह संभव हो सकता है अर्थात तो ईश्वर जो होगा वो व्यापक हो जाएगा हम अवच्छिन्न कल्पना कर लेने से वो व्यापी जीव हो जाएंगे तो अभी अवच्छिन्न बाद में फिर क्या हो गया अब अवच्छेद स्वीकार नहीं करने से व्यापक हो गया वो ईश्वर हो गया अवच्छेद स्वीकार करने से वो जीव हो गया अर्थात तो पूरा उत्तराखण्ड जमीन ले लीजिए और ये कैलाश का वो राम का वो हरि का गोविंद का सब जमीन अलग अलग बाउंड्री कर दीजिए इस प्रकार की हो गया और वही जब आप आभाष में जाएंगे कहेंगे समष्टि में प्रतिबिंब और बी में प्रतिबिंब दोनों में अभी तत्व प्राय प्राय समान आ गया अर्थात एक समि हो गया है कि बेष्टि हो गया तो वहां प्रतिबिंब माने या अवच्छिन्न चाहिए नहीं माने लगभग वही हो गया तो ये अवच्छेद वाला खाली प्रतिबिंब को विरोध करते हैं कि प्रतिबिंब नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रतिबिंब होने के लिए रूप वाला चाहिए और दूर में होना चाहिए ये दोनों नहीं होने से प्रतिबिंब नहीं होगा अवच्छिन्न बाकी आभासवाद और ये अवच्छेदवाद ये समस्टि बेष्टि को लेकर के समान हो जाएगा अच्छा समि बि का भावना ये विवरणों में में नहीं जा पाएगा क्योंकि वो जो ईश्वर है वो समष्टि नहीं है वो तो बिंब है सारे दस प्रतिबिंब है दस प्रतिबिंब को मिला करके बड़ा प्रतिबिंब ये समस्ती व्यस्टि कहेंगे किन्तु विवरण मत में जो ईश्वर है वो प्रतिबिंब ही नहीं है वो बिंब हो गया इसलिए समस्ती व्यस्टि उनका मत में जा नहीं पाएगा वाचस्पति और वार्थिव ये दोनों में समस्टिवृष्टि हो जा सकता है एक में अवच्छेद एक में प्रतिबिंब दोनों हो जा सकते हैं अच्छा अस्मिन पक्षे श्रुति सूत्र विरोध इस पक्षे में श्रुति और सूत्र इस पक्षे अर्थात वाचस्पति पक्ष में अवच्छेद बाल पक्ष में श्रुति और सूत्र श्रुति क्या है मूल में दिया था एक था बहुधा चे दृश्यते चंद्रवत वाम पार्श्व में और इस पार्श्व में दिया था यथा ही अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान अप बहुधा अनुवच्छ ये दोनों ही प्रतिबिंब आभाष को कह रहा है अगर आप, आप अवच्छेद वाद मानेंगे ये आभास का विरोध हो जाएगा और सूत्र सूत्र ये जो चतुर्थ पंक्ति में है टीका में आभास एव च अतएव से उपमा ये दोनों में आभास को कह रहा है अगर आप, आप अच्छे दवाद कहेंगे तो इसका साथ विरोध हो जाएगा ऐसे शंका करने से तो वो कहते हैं अवच्छेदवाद वाले कहते हैं भाष्यकारी एव अतएव तो चो पंचम पंक्ति में सूत्र दिया अतव तो च उपमा सूर्य का अधिपत ये सूत्र का व्याख्या व्याख्यान करके सूर्याधिपत आत्मन प्रतिबिंब न युजते ऐसा कहते हैं इति तद आक्षेप तत्व अतएव उपमा सूर्य तारीवत प्रतिबिंब होता है यह सूत्र का व्याख्यान करके आगे वहां पक्षी आक्षेप कर रहा है कैसे हो जाएगा तो पूर्व पक्षी का सूत्र है अम्बुव अग्रहणात् न तथा तुम जल में जैसा होता है जल अलग रहा सूर्य अलग रहा इसलिए सूर्य का प्रतिबिंब जल में हो गया अम्बुवत अग्रहणार्थ यहाँ ब्रह्म का प्रतिबिंब हो जाएगा अंतकरण में यह नहीं हो पाएगा क्योंकि जल स्थानीय यह अंतकरण को अगर मान ले तो फिर भी दृष्टान्त दृष्टान्ति का सम्मान नहीं होता है क्योंकि सूर्य एक मूर्त पदार्थ है रूपवत पदार्थ है और उपाधि से दूर में है यहाँ ब्रह्म मूर्त नहीं है रूपवत नहीं है उपाधि से दूर नहीं है नहीं होने से पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये दृष्टांत समान नहीं है नहीं होने से न तथा तुम इसलिए ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं होगा ये पूर्व पक्षीय सूत्र आया इति इति सूत्रे उक्त न न तथा सूत्र उख्या पूर्व पक्षीय सूत्रों का भगवान भाष्यकार व्याख्यान करके आगे कहते हैं कि तो फिर अगर ये प्रतिबिंब नहीं होता है तो फिर अत उपमा सूर्य का दिवत आभाष एवच ये फिर दोनों सूत्र क्या करें अगर प्रतिमा नहीं हो पाएगा तो इसलिए कह रहे हैं। आगे सूत्र है वृद्धि हास भाव अंतर्भाव उभय सामंजस्या तो दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक में जो विरोध दिखाया ये बात सिद्धांतिक ग्रहण कर लिया अर्थात तो सूर्य मूर्त है दृश्य है और दूर में है और ब्रह्म है इस प्रकार की नहीं है ये दिखाया विरोध सिद्धांत इसको स्वीकार करके कह रहे दृष्टान्त दार्ष्टांतिक में इस विरोध होने पर भी वृद्धि दोनों में बराबर है जल में जैसे वृद्धि ह्रास होने से प्रतिबिंब बड़ा छोटा हो जाएगा इसी प्रकार की अंतकरण मलिन शुद्ध होने से प्रतिबिंब भी व्यापक और परिचिन माना जाएगा तो वृद्धि ह्रासम अंतर्भाव तद उभय सामंजस्या अर्थात दृष्टांत दाष्टान्तिक में साम से बैठ जाएगा तो इस अंश को लेकर के दृष्टांत दाष्टानिक में सामान्य रहा जिस अंश में विरोध पूर्व दिखाया सिद्धांतिका हाँ वो विरोध तो रहेगा इति सूत्रे उक्त अनुपपत्तिम अंगीकृत्य अंगीकृत्य अर्थात ये सूत्र में भाष्यकार ने वो जो पूर्व ने अनुपत्ति दिखाया इसको अंगीकार करिए अर्थात वास्तविक प्रतिबंब नहीं हो पाएगा श्रुति उक्त दृष्टान्त से आत्मनो तो श्रुति में जो दृष्टांत दिया गया जो दो श्रुति मूल में दिया ये प्रतिबिंबवाद को जो कहता है वो शोपा आत्मनो वृद्धि सोपाधिक ब्रह्म में ही सोपाधिक में ही वृद्धि ह्रास इत्यादि होगा सोपाधिक अर्थात अजीब में वृद्धि ह्रासि होगा न निरूपाधिकस्य निरूपाधिक चैतन्य का नहीं होगा प्रदर्शनार्थम भाष्यकार वहाँ कहे हैं न च आत्मा प्रतिबिंबते अभि तत्व ये भाष्यकार का वाक्य वहाँ आत्मा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है तो इसलिए अवच्छेदवाद वाले कहते हैं क्योंकि भाष्यकार स्वयं ही कहे है न आत्मा प्रतिबिंबते इसलिए अवच्छेदवाद ठीक है बृहदारण्य का भाष्यादो प्रतिबिंब रूपेण एक पद होना है प्रतिबिंब अलग हो गया ना बृहदारण्यक भाष्याद प्रतिबिंब रूपेण नीचे से तृतीय पंक्ति में बृहदारण्य के भाष्य में भी अच्छा ये आया है 490 से 500 सौ का बीच में ये विचार 490 ऐसा अच्छा, आगे आएगा अभी 400 कुछ चल रहा है ना तो आगे थोड़े दिन में आएगा वो ये जीव का प्रवेश मतलब ब्रह्म कैसे जीव बन जाता है तो नाना प्रकार के अवच्छेदवाद ये प्रतिबिंबवाद ये सब का विचार वहां होगा वहां भगवान हैं प्रतिबिंब रूपेण प्रवेशो न संभवती कहे नहीं हो पाएगा इतने संक्षेप तो भगवान भाष्यकर वहा जो कहते हैं प्रतिबिंब रूपेण न, न प्रवेश संभव हो तो फिर आगे वहां समाधान दिएगी इसलिए आविद्य प्रतिबिंब वास्तव वा नहीं होता है प्रतिबिंब होता है बोल करके ऐसे कल्पना करता है अर्थात मैं जीव हूं ऐसा केवल कल्पना है वास्तविक तो, तो प्रतिबिंब नहीं होता है तो अत्र द्रष्टव्योपनिषद इत्यादि में मूल कर्तूरअपि अयम एवं पक्षियों अभिप्रेत मूल कर्तूरअपी अयम एव अर्थात अवच्छेदवाद नहीं और बाकी से तो लगता है अयमेव अयमे अर्थात सन्नीकृष्ट का परामर्श अर्थात अवच्छेदवाद नही है अर्थात माने हैं क्यों आगे कहते हैं प्रत्यक्ष साक्षी आदि प्रकरणे ईश्वर साक्षी का विचार हुआ था होता पृष्ठा सत्तर सवेन्टी एक्षसमत सूचित अर्थात ग्रंथकार भी प्रतिबिंब मत को अर्थात अपना मत बोल करके कहे हैं ईश्वर साक्षी है। वो अवच्छिन्न नहीं कह करके उपहित को कहे अर्थात उपाधि उपहित चैतन्य साक्षी है अर्थात उपाधि जो कहा बिंबत्व तो आक्रांत तो। उपाधि आने से बिंब प्रतिबिंब विचार हुआ तो बिंब मतलब उपाधि आक्रांत तो। हुआ बिंबत्व आक्रांत हुआ तत्पदार्थ निरूपण उपसूपण प्रति जानी ते अभी तत्पदार्थ पूरा हुआ अभी आगे तम पदार्थ का विचार आर न करेंगे अब जाकर के आ सकते हैं तत्र एक त्रजीववादस्व आह एक जीववाद केवल विवरण मते मत पदम पाद्य एक जीववाद है तत्व मह एक मूल में निरूप्यते एक अविद्या वो अविद्या में प्रतिबिंब हो रहा है तो अविद्या नाना नहीं है अविद्या एक होगा हो अविद्या एक होगा तो उसमें प्रतिबिंबित तो जीव एक होगा तो यहाँ अविद्या एक माफ करके वही माया है टीका में तो अविद्याब से जीव एक हो तो गया। तो तो तो अभी कहते हैं कि बहुत सारे हैं नाना नाजीव को कहने के लिए तद यो देवा प्रत्यबुत सदर्षि तथा मनुष्याण ब्रह्म वाईद्रसी तदात्मा भवे वा अहम ब्रह्मस्मी आगेहे तद यो यो देवान प्रतिबुद्ध ये बात देवताओं में जो जो जान लिया स एव तद अभवत वो ब्रह्म हो गया तथा तो ऋषि रिशी नाम ऋषियों के बीच में भी जो ये बात जान लिया वो ब्रह्म हो गया तथा तो मनुष्य तो ये सब ये ब्रहण एक चार दस अच्छा दे दिया तो कहते हैं यो यो देवान मनुष्याणाम ऋषिणाम तो एक जीव कहाँ हुआ तो इनारा जीववाद का वाक्य है तो इसको प्रमाण देते हैं। दूसरा कहते हैं यथा अग्ने क्षुद्रा भिस्कुलिंगा विच्चरतीम एवं आत्मन सर्व एन आत्मान बिच्चरं आगे है दो एक आगे आएगा अभी चल रहा है जैसे यथा अग्नि है पंचमी क्षुद्र भिस्कुलिंगा निकलते हैं इसी प्रकार आत्मनः एतस्मात्म आत्मनः अर्था परमात्मन हा। सर्व एते आत्मान हा। जीवात्मान अर्थात उसी एक आत्मा से ये सब जीवात्मा निकलते हैं तो जीवात्मा अर्थात नाना जीववाद को ये कहता है तो नाना जीववाद के लिए दूसरा प्रमाण दिए इत्यादि सूते हैं और श्रुति स्मृति में मे प्रपद्यंत एक माया तरंती तो माम एवं ये ये क्या करके बहुवचन किया तो बहुवचन किया तो, तो ये भी नानाजी का ये इत्यादि स्मृति ये सब स्मृति से नानाजीवाद का ये कथन हो रहा है और आगे भोगे संपद्यन्ते इत्यादि सूत्र भोगे भोग के द्वारा इसका पूर्व सूत्र है तद् अधिकमे उत्तर पूर्व अश्लेष विनाशो हो तद्यपदेशा ऐसे उसका पूर्व तद् अधिकमे तद अभिगम अर्थात उस परमात्मा का ज्ञान होने से उत्तर पूर्व अघयो हो अघ पाप अर्थात पूर्व और उत्तर ये दोनों का उत्तर पूर्व उत्तर का अश्लेष पूर्व का विनाश अश्लेष विनाशो हो तो परमात्मा का ज्ञान होने से उत्तर पूर्व कर्म और सब श्रेष्ठ नहीं होगा संबंध नहीं होगा तो आगे सूत्र है ठीक है उत्तर पूर्व ये तो श्रेष्ठ नहीं होगा किंतु तो जो वर्तमान प्रारब्ध है वो क्या होगा उसके लिए कहते हैं भोगे नर्थात इतरे, इतरे प्रारब्ध पुण्य पापे द्विवचन क्या इतरे अर्थात पुण्य पापे पुण्य पाप ये दोनों तो भोग से क्षेत्र संपद्यन्ते बहुवचन किया तो इसलिए एक जीववाद कैसे होगा तो इतने सारे ये प्रमाण दिए तो दो श्रुति दे दिए तद तो यो युव देवा नाम प्रतिबुद्ध दूसरा श्रुति है यथा अग्नि है विस्फुलिंग ये सब नाना जीववाद का कथन करते हैं और स्मृति भी हो गया मां में वो ये प्रपद्यंते ये होने से ये भी बहुवचन भोगे न इतरे संपद्यन्ते बहुवचन कहता है तो इतने सारे बहुवचन वाचक शब्द व्यवहार होने से ये एक कैसे होगा इसलिए नाना जीव ये मानना पड़ेगा और आगे कहते हैं सत्म भूतान इव घटाकाशस्थानियां स्थानीय अविद्य उपस्थापिता अविद्यापस्थापित नाम रूप कृत कार्य करण संघात अनुरोधीनो जी वाख्यान विज्ञान प्रविष्ट यहाँ क्या प्रतिष्ठ है प्रविष्ट करना है सृष्टि प्रकरण में ये भाष्य वाक्य है स अर्थात वो बिंबीश्वर परमात्मा स्वात्म भूतान इव अपने रूप जैसा है घटाकाश स्थानीय घटाकाश स्थानीय परमात्मा तो महाकाश स्थानीय हुआ घटाकाश स्थानीय वो सब कहा से आ आगे उपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघात अनुरोधिन ये अनुरश कहाँ आएगा पहले घटा आए तो तो ये घट क्या हुआ कहते घट जो अवच्छेद वो क्या है कहते अविद्या उपस्थापित नाम रूप उसके द्वारा किया गया ये कार्यकरण संघात तो यही संघात ही अभी घट बन गया तो संघात से अवच्छि चैतन्य और अन्य चैतन्य बहुवचन है जीव जीव रूप है जीव उनमे बहुवचन द्वितीय बहुवचन उसको प्रवेश करके अर्थात सविष्ट वही परमात्मा सभी जीव में प्रविष्ट तो यहाँ सब बहुवचन दे दिया स्वात्म भूतान घटाकाश स्थानीय अनुरोधीन जीवाख्यान विज्ञान दिया तो एक जीव कैसे होगा तो स्मृति भाष्य ये सब प्रमाण दिया इति भाष्यात अनंत जीव निर्भाषास्पद ब्रह्म तो अनेक जीव निर्भाषास्पद एकरस रस इति पद्म पादार्य उत एक इतने सारे नाना जीवो को कहते हैं इसलिए पद्म जी के द्वारा जो कहा गया एक ये अयुक्त ये बात ठीक नहीं अभिप्रेत्य मूल में अनेक जीव वाद तो है ये अनेक जीववाद में माया में प्रतिबिंबित अभिद्या में आगे टीका में सच मतलब नाना जीव वादक कहा गया तो ये अविद्यान जीव अर्थात वाचस्पति मत में भी ये नाना जीव वाद इसको भी ले लेना है मायाभीर भीर इति बहुवचना अविद्यास तत्सतर वाना जीव नाना तो नाना क्यों कहेंगे इंद्रो माया भी पूर्व रूप पूर्व पुरुरूपम नाना रूप तो इंद्र परमेश्वर तो माया के द्वारा नाना रूप किया अर्थात नाना जीव बनाया तो बहुवचना अविद्यास तत्सतवा अविद्या अथवा अविद्या का शक्ति अविद्या नाना हो सकता है अथवा अविद्या का शक्ति नाना होने से ना नाना जीव क्योंकि ये एक जीववाद कहते हैं अविद्या एक है उसमें प्रतिबिंब जीव एक हो जाएगा ये लोग कहते हैं इंद्रो माया भी ही है तो से अभिद्या एक नहीं है तो नाना जीव हो जाएंगे इसका कोई प्रमाण दिया अनेक जीववादी का।, अने का जो एक जीववाद वाले तो एक जीववाद वाले हाँ एक जीववाद वाले यहाँ प्रमाण नहीं दिए जो एक जीववाद का प्रमाण का वाक्य जहाँ हिरण्य गर्भ इत्यादि सृष्टि कहा जाता है अर्थात हिरण्य गर्भ ही प्रथम जीव हुआ hmm. बाकी जो जीव हुए सब अर्थात हिरण्य गर्भ सृष्टि में वो एक जीववाद नहीं कहता है क्योंकि आगे सबका स्थूल शरीर वो बनाए शरीर बनाए जीव तो सब अनाधिकाल से है एक जीववाद के लिए प्रमाण वाक्य कहा वो थोड़ा देखना होगा कहीं तो ये अभी तो स्मरण नहीं है अच्छा। ये कहते हैं अजाम एकाम अच्छा हाँ अच्छा हा, अच्छा हाँ ये हो जाएगा एक जीव के लिए अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण अजाम एकम तो अजाम अर्थात तो अविद्या एक तो ये एक है ये तो ये एक जीववाद वाला कहते हैं अभिधेयक है तो ये नाना जीववादिप्राय जाति को लेकर के एक वचन कह दिया अच्छा न कार्य उपाधिर अयम जीव इति वाक्य विरोधा है नाना जीववाद कहने से कार्य उपाधि कारण उपाधि बाद में तो कार्य उपाधि कारण उपाधि घट जाएगा अवच्छेद में ये नहीं घटेगा अच्छा क्योंकि असंभव है जो ऊपर में कह देना एकदम उपलक्षण अविद्या अवच्छिन्न जीव इति मत स्वयं उसी के लिए कहते हैं दे बाद में तो कार्य उपाधि कारण उपाधि स्पष्ट है वो तो घट जाएगा अर्थात अवच्छिन्न वादों के विरुद्ध में ये होगा तो इसका उत्तर दे देते हैं अवचिन्नवाद वाले की समाहित हमने उत्तर दे दिया तो समी बेष्टि लेकर के घट जाएगा और सोम अपितो भवती ये में है सता सोमे तथा संपन्न कार्य तो इनका नहीं घटेगा ना जो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब नहीं घटेगा तो अवच्छिन्न प्रतिबिंब दोनों नहीं घटेगा तो इसलिए समाहित तो होता तो हम समाधान दे दिया में समान दोष हो जाएगा। अपितो भवती। अच्छा तो यह सोम सोम अर्थात स्वस्मिन अर्थात अपने में यह हृय हो जाता है ऐसे महावाक्य है यदि श्रुति अर्थात यहाँ शंखा क्या देखाते हैं ये श्रुति कहती है कि स्वस्मिन अपितो भवती लय हो जाता लय हो जाता है अर्थात नाश हो जाता है तो इसी प्रकार की तो कहते हैं तदानिम अंतकरण करण लय कर्तृत्वादी अभाव इसका कथन करता है ये जीव का नाश को कथन नहीं करता है स्वस्मिन अपितो भवती अर्थात ये मुक्त तो हो गया ये जीव का जीव तो नाश हो गया ऐसा वहां बात नहीं है वो तो कहता है कि कर्तृत्व तो इत्यादि नहीं रहा उपाधि का लय हो गया उसी का बातें कहता है अच्छा गत्यादिकम गम अभी आतिवाहिक अच्छा जिस समय में वो मृत्यु हो जाता है मृत्यु हो जाने के बाद भी ये उपाधि लय हो गया सब अविद्या में चला गया तो उपाधि अगर लय हो गया फिर ये गति इत्यादि कैसे होगा वो पदार्थ तो रहे तभी तो उसका गति कहा जाएगा तो इसको कहते हैं गति आदि कम अपनी आतिवाहिक शरीर गमन आदि इति अविरोध ये जीवो को जो ले करके जाएगा आतिवाहिक उसको आतिवाहिक कहते दे हैं अर्थात जीवो को ले जाने वाला जो है तो वो आतिवाहिक का गमन उसको ले करके कहा जाता है कि ये अर्थात इसका गमन हो रहा है वास्तविक आतिवाहिको जो जीवो को लेगा तिवाहिक का गमन प्रयुक्त तो जीवो का गमन क्योंकि जीव तो तब तो जड़ करके के जड़ अर्थात तो उसका कोई आति भाहिकों। आति भाहिकों जो कोईवाहिकव पुरुष के लिए तो उत्तरायण देवता देवता देवलोक में अर्थात तो ये हाँ ये ब्रह्मसूत्र सूत्र तो आगे इस बार में नहीं आएगा ब्रह्मसूत्र का जो तृतीय अध्याय में विचार आता है कि जो जीवो जाता है जीव जाने के बाद अर्थात ये पितृलोक पार हो जाने के बाद अर्थात वो आकर के उसको लेके जाएगा वो फिर और तीन चार लोग अर्थात आदित्य लोग और आदित्य लोक के बाद और विद्युत लोक चंद्र लोक ये सब हैं। वहां से फिर ब्रह्म लोक से अतिमानव पुरुष आकर के ब्रह्म गमयती ब्रह्म गमयती ऐसे वाक्य है अर्थात यहाँ से छुटेगा और ब्रह्म का आदमी को मतलब ब्रह्म से जो आएगा उसको देगा ये कार्य आतिवाहिक का उसका नाम ऐसे कहा गया अतिवाहिका अर्थात तो वहन करके लेगा तो आतिवाहिक वो स्वयं एक जीव होता है जिसका काम है कि ये जीवो को लेकर के ब्रह्म से जो आया होगा व्यक्ति उसको देगा और वो ब्रह्म लोग ले जाएगा ऐसे कहा गया सर अतिवाहिक शरीर का गमन क्योंकि ये तो स्वयं जो लय हो गया उसका स्वयं का गमन नहीं हो पाएगा गमन तो कोई चेतन में होना चाहिए तो इसलिए कहते हैं शरीर गमन के चलते इसका गमन माना जाएगा यहाँ तक तो ये जीव का थोड़ा इस उपक्रम दे दिए आगे कहते हैं तस्य उपाधिगत तो अवस्था व तो माह उपाधि को लेकर के ये जीव का अवस्था उपाधि अर्थात तो स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर इत्यादि मूल में स जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति रूप अवस्था तीन अवस्था वाला तत्र जाग्रत दशा है इंद्रिय जन्य जन्य और इंद्रिय इंद्रिय क्यों अवस्थांतरे अभाव न अतिव्याप्ति तो अर्थात जाग्रत का लक्षण <coughs> इंद्रिय जन्य करेंगे तो ये स्वप्न और सुसुप्ति में नहीं जाएगा वहां इंद्रिय जन्य नहीं है टीका में कहते हैं उसको टीका में तुरीय अवस्था तो उपाधि आद्यात्मी निवृत्ति कालिना तीन अवस्था कह दी जागर सुक्न सुन तुरीय अवस्था को क्यों नहीं कहे कहते वहाँ उपाधि तादात्म्य अध्यास का निवृत्ति हो जाती है तो निवृति हो जाने से वो जीव का अवस्था नहीं है क्योंकि उपाधि होने से जीव अगर उपाधि नहीं रहा फिर वो जीव नहीं रहेगा तद उपहित चैतन्य से उपाधि से उपहित चैतन्य से जीव से जागृद अवस्था त्रय लक्षणम उत्तम जीव ही जागृत अवस्था तीन वाला होगा तत्र जागृत अवस्था लक्ष्यती जागृत अवस्था का लक्षण दिया मूल में जाग्रत दशा नाम इंद्रियजन्य ज्ञान अवस्था तो इंद्रिय जन्य ज्ञान योग्य समय इंद्रिय जन्य ज्ञान होने का समय को ही जागृत अवस्था कहा जाए इंद्रियजन्य पदकृतियों क्यूँ इंद्रियजन्य दिए तो इसके लिए मूल में कहा अवस्थान इंद्रिय अभावत इसीलिए हम इंद्रिय जन्य कहेंगे तो अन्य अवस्था में जाएगा नहीं ठीक है मैं अवस्थान अवस्थान कौन है आगे कहते हैं स्वप्न सुसुक्ति अवस्था वहा तो वहां इंद्रिय जन्य, जन्य ज्ञान नहीं होता है तो जागृत का लक्षण स्वप्न सुसुक्ति में जाएगा नहीं इंद्रिय जन्य ज्ञान स्वरूपम कि जो कि जागृत अवस्था में होता है इंद्रिय जन्य ज्ञान और क्या चीज है इसको मूल में कहते हैं इंद्रिय जन्य च अंतःकरण तो, इंद्रिय जन्य ज्ञान अंतःकरण वृत्ति तो ये ज्ञान शब्द से तो चैतन्य को कहा जाता है तो इसको कहते हैं स्वरूप ज्ञान से अनाधिक इसलिए यहाँ जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है ये अंतकरण वृत्ति को कहा जाएगा यहाँ ज्ञान शब्द से शुद्ध ज्ञान को नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो तो अनादि है इंद्रिय जन्य नहीं होगा है मैं चैतन्य रूपम ज्ञानम कुतो न ज्ञान शब्द से चैतन्य को क्यों नहीं ले कहते वो जन्य नहीं है अनादि है आगे टीका है ज्ञान सर्वदा सिद्धेन विषय प्रकाशो सिद्धः तन्य वृत्ति अभी आप कहते हैं कि इंद्रिय जन्य ज्ञान का नाम हो गया वृत्ति ये वृत्ति क्यूँ एक चीज मानते हैं पूर्व पक्षी का अभिशंका है वृत्ति को क्यों मानना जरूरी स्वरूप ज्ञान से ही सर्वदा सिद्धेन न स्वरूप ज्ञान सर्वदा सिद्ध है उसी से ही विषय प्रकाश सिद्ध हो आपको तो विषय प्रकाश के लिए ज्ञान चाहिए ज्ञान से हो जाएगा तीन था घटाकर वृत्ति जो हुआ ये वृत्ति को क्यूँ मानते हैं तो आह मूल में सातकरण वृत्ति का कार्य यहाँ दो प्रकार के कहेंगे एक है कि विषय में अज्ञान है अज्ञान को निराकरण करने के लिए ये अंतकरण वृत्ति चाहिए तो शंका करने वाला कहता है कि स्वरूप ज्ञान से हो जाएगा तो यह कहते हैं कि स्वरूप ज्ञान अज्ञान का निराकरण नहीं करेगा अगर स्वरूप ज्ञान अज्ञान का निराकरण करेगा स्वरूप ज्ञान नित्य है फिर अज्ञान कब हो सकता है होगा ही नहीं कभी इसलिए स्वरूप ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा तो अज्ञान निवर्तक होने के लिए आपको और एक पदार्थ मानना पड़ेगा जो की अंतकरण वृद्धि अज्ञान निवर्तक अंतकरण वृत्ति होगा इस पक्ष ये विचार अगर दूसरा पक्ष देंगे अंतकरण वृत्ति अज्ञान निवर्तक हो सकता है अथवा संबंध करवाने के लिए जब अज्ञान नहीं है विषय में ऐसा एक पक्ष आएगा आगे विचार देंगे अज्ञान नहीं है तो विषय अपने रास्ते में है और चैतन्य कहीं भी तो अज्ञान नहीं, नहीं है आवरण नहीं है अज्ञान का कार्य आवरण अगर अज्ञान नहीं है तो आवरण नहीं है तो फिर वृत्ति क्यों है कहते हैं आवरण तो नहीं है किन्तु संबंध करने के लिए तो आवरण अर्थात तो बीच में पर्दा है उसको हटाने के लिए तो आवरण नहीं है तो पर्दा तो हटाना नहीं है कहते आवरण तो नहीं है किन्तु संबंध भी नहीं है मानीजिए कि दो आदमी बगल बगल में खड़े हैं तो संबंध नहीं है इसलिए एक दूसरे को जानते नहीं उनको घुमाना पड़ेगा एक दूसरे को देखें तभी जाकर के इस प्रकार के होता तो है संबंध करने के लिए आवरण हटाने के लिए वृद्धि अथवा संबंध करवाने के लिए वृत्ति ये दोनों प्रकार विभाग यहाँ कराएंगे चैतन्य व्यापक मानेंगे तो, तो फिर संबंध होता है ये तो जो संबंध है संबंध होने पर भी वो संबंध वृद्धि के बिना सामर्थ्य नहीं है विषय को प्रकाश कर देने के तो इसलिए विषय प्रकाश करने का सामर्थ्य वाला वो वृत्ति में नहीं अगर चैतन्य व्यापक है और संबंध भी है मानेंगे तब तो सभी लोग हो सर्वज्ञ होंगे तो उस दोष को दूर करने के लिए कहते हैं संबंध होने पर भी वो संबंध विषय प्रकाशन में समर्थ नहीं है इसलिए विषय प्रकाशन समर्थ वाला एक संबंध बनाने के लिए वृत्ति मानेगा पहले अभी कहते हैं साच अंतकरण वृत्ति आवरण अभिव्यवर्थ मूल में अंतकरण वृत्ति आवरण का अभीभव करने के लिए इति एकम मतम ये प्रथम मत है चैतन्य अच्छा, में भविष्य आवृत्ति क्यों मानते हैं है? तो इस प्रकार कहने से मूल में कहते हैं तथा ही अविद्या चैतन्य जीवत्व पक्षीय एक जीववाद उपहित चैतन्य ये जीव हुआ घटाधि अधिष्ठान चैतन्य से जीव रूपतया क्यूंकि अविद्या चैतन्य अविद्या कितना है एक है तैतन्य उपहित चैतन्य चैतन्य वही अविद्यापहित चैतन्यीव हुआ अर्थात जीव में ही घट अध्यस्त हुआ इस प्रकार की एक जीव बाब घटाधि अधिष्ठान चैतन्य से जीव रूपतया तो जीव से सर्वदा घटादि भानो प्रसक्त क्योंकि क्यूँकी में भी घट अध है तो घट का सर्वदा भान होगा तो ये प्रसिद्ध ये आपत्ति आ जाएगा इसलिए घटादि अवच्छिन्न चैतन्य आवरकम अवज्ञानम तो घट सर्वदा दिखना चाहिए किंतु नहीं दिख रहा है इसलिए मानना पड़ेगा कि वहां कोई आवरण करने वाला है आवरकम अज्ञानम हो अज्ञान क्या चीज है कहते हैं मूला विद्या परतंत्र मूला विद्या का परतंत्र मूला विद्या होता है जो कि ब्रह्म को आवरण करने वाले उसका परतंत्र है, इसको तुला विद्या कहते हैं अवस्था पद वाच्यम इसको अवस्था अविद्या कहते हैं इसको तुला विद्या कहते हैं अच्छा ये मूला विद्या तुला विद्या इसको अवस्था अविद्या और मूला विद्या ब्रह्म को आवरण करने वाला इसको मधुसूदन सरस्वती जी कहे हैं इसमें सिद्धांत बिंदु में अविद्या चैतन्य में है और विषय भी चैतन्य में अध्यस्त है तो होने से अविद्या सामान संबंध से विषय निष्ठ होना यही हो गया तुला विद्या मूला विद्या चैतन्य में है और विषय भी चैतन्य में है मूला विद्या समान अधिकरण्य से विषय में रह जाएगा तो रहने से मूला विद्या तो ब्रह्मो को आवरण करने वाला है ब्रह्म चैतन्य को अर्थात चैतन्य माता को आवरण करने वाला है अभी जाकर के वो जब घट में रह गया अभी वो घट को आवरण कर देगा जैसे कहते ना कि बड़ा कपड़ा है तो जो कि पूरा जगत को आवरण कर सकता है उसको आप अभिले करके घट के ऊपर रख देंगे तो घट को आवरण करेगा तो वही तो हो गया तुला विद्या अब हम नहीं कहेंगे की वो बड़ा कपड़ा जगत को आवरण कर रहा है कभी केवल घट का आवरण कर रहा है वही मूला विद्या इसलिए जो तुला विद्या कुछ अलग पदार्थ नहीं है मूला विद्या केवल विषय में सामानाधिकरण संबंध से रह जाएगा इसी को अवस्था विशेष कहते हैं, सामान्य संबंध से आ जाना अवस्था पद वाच्यम अभ्युप <coughs> अर्थात तो सारे विषय जीव में अध्यस्त होने पर भी उनका अनुभव नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है कहते है? हैं के एक अविद्या है ये <coughs> मानना पड़ेगा ठीक टीका में अविद्या विवरण मत में ये वार्तिक मत में अवचिन्नस्य ये मत में तीन मत में अवचिन्नस्य जीवस्य वा। जीवस्य मतलब जीवस्या सर्वदा भान प्रसि भारणाया घटादी सर्वदा भान हो जाएंगे इसको वारणा करने के लिए अच्छा इसको थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छा ठीक है अभिद्या अविद्या तुम तो तो तो तो अभिद्या को एक मान मानकर के अच्छा, अच्छा, जो बार्तिक और वाचस्पति वाले ये एक अभिद्या मानने वाले नहीं है ये नाना अभिद्या मानने वाले हैं तो बाकी तो यहाँ ऐसे दे दिया सोचा नहीं और इसको कैसे घटाया जाएगा अविद्या अविद्यापहित अर्थात ये विवरण मत में घट जाएगा जो बिंब है किंतु तत् तो तो प्रतिबिंब और तद अवच्छिन्न एक अविद्या है तो उसी के द्वारा प्रति उसका प्रतिबिंब उसमें अथवा उसके द्वारा अवच्छिन्न एक जीव को ही कहेगा चाहे किसी मत में ले अगर वो अविद्या ही एक हो तो जीव एक होगा सर्वदा भान प्रशक्ति वारणा आवरण रूप मूला ज्ञान शक्ति विशेष से तो ये मूला ज्ञान है उसका एक शक्ति विशेष अवस्था विशेष तुला ज्ञान ये आवश्यक है तद भंगम बिना कदापि भानं भानंग वो जो आवरण करने वाले तुला ज्ञान उसका भंग के बिना विषय का भान नहीं होगा अत तद भंग आवश्यक इत्यर्थ उसका भंग होना चाहिए मतलब सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा मतलब सिद्धांत नहीं दूसरे कहेंगे उसका आवरण किम चै भंगो भी चैतन्यंग चैतन्य द्वितीय पंक्ति में कहा था ना अनु आवरण भंगो भी चैतन्य भविष्य थी पूर्व पक्षी कहा था सिद्धांत उसको अभी कह रहे हैं आपने जो कहे कि आवरण भंग भी चैतन्य से हो जाएगा क्यों वृत्ति मानेंगे ये जो आप कहते हैं क्या चैतन्य उपहितेन चैतन्य के आवरण भंग हो जाएगा अथवा उपहित चैतन्य के द्वारा आवरण भंग होगा इति विकल्प करके प्रथम चैतन्य मात्रे आवरण भंग हो जाएगा इसके लिए कहते हैं मूल में एवं सती घटादेर न सर्वदा भान प्रसंग इसी पृष्ठ में तो आवरण होने पर अर्थात आवरण है और वृत्ति मान करके वृत्ति आवरण को भंग करेगा जब तक आवरण भंग नहीं हुआ घटका भान नहीं होगा वृत्ति होकर के आवरण भंग होने से घटका भान होगा तो एवं सती अर्थात वृत्ति अभ्युप सती तो सर्व न सर्वदा भान प्रसंग तो जब वृत्ति होगा तभी तो भान होगा अनावृत चैतन्य सम्बंध से भान प्रयोजकवात अनावृत चैतन्य घटक में आवरण था वो आवरण वृत्ति के द्वारा भंग हुआ तो वो चैतन्य अनावृत हुआ अनावृत चैतन्य के साथ जब संबंध होगा तभी तो भान होगा ये भान का प्रयोजक है तवरण से सदातन आवरण अगर भंग नहीं होगा सर्वदा रहेगा कदाचित तो घट का भान कभी होगा नहीं इसलिए तद तो भंग वक्तव्य आवरण का भंग तो कहना ही पड़ेगा तद भंग जनकम न चैतन्यमात्रम् मात्र शुद्ध चैतन्य उसका भंग का जनक अर्थात आवरण भंग शुद्ध चैतन्य नहीं करेगा तद भाषक तद अवर्तक उसका भाषक भाषक अर्थात आश्रय जो ये अभिद्या का आश्रय है उसका निवर्तक नहीं होगा चैतन्य उसका आश्रय है तो चैतन्य उसका निवर्तक नहीं होगा तद भाषक से अविद्या तद अनिवर्तकत्व अविद्या का अनिवर्तक नहीं होगा जो भाषक होगा वो निवर्तक नहीं होगा इसलिए चैतन्य मात्र अविद्या का निवर्तक नहीं होगा टीका में तथा अविद्या का भाषक इसको टीका में कहते हैं तो तो सत्ता स्फूर्ति प्रदस्य अविद्या को सत्ता और स्फूर्ति कौन देता है कहते हैं वही चैतन्य नहीं देता है अविद्या का सत्ता चैतन्य का सत्ता से अविद्या का सत्ता चैतन्य स्पूर्ण हो तभी अविद्यापूर्ण होगा तो निवर्तकत्वे कदापि आवरण से अवस्थान न स okay. अगर वही जो आश्रय देने वाला वही अगर निवर्तक बनेगा तो फिर आवरण कभी होगा ही नहीं अर्थात तो जो आवरण जो निवर्तक होगा तो आश्रय होगा वो निवर्तक नहीं होगा क्योंकि वो आश्रय देता है वो निवर्तक कैसे होगा ऐसे कहने से कुछ लोग कहते हैं एठेन, एठेन को आगे जो लोग कहते हैं वो लोग कहते हैं कि त्रिनादि प्रकाशक जो अग्नि वो त्रीर्ण का प्रकाश करेगा तीर्ण का नाश भी करेगा आप कैसे कहते हैं जो प्रकाशक होगा वो नाशक नहीं होगा तो दोष दिखाते है त्रिनादि प्रकाशकश्य अग्नेश तो नाशकत्व दर्शन उसका नाशक भी होता है इसलिए न भाषक तो निवर्तक विरोध जो भाषक होगा वो निवर्तक नहीं होगा ऐसे आप कहते हैं ये बात ठीक नहीं है लोग अर्थात ये के ऊपर ये दोष दिए क्योंकि सिद्धांत का की चैतन्य अविद्या का भाषक है निवर्तक नहीं होगा तो वो लोग कहते हैं होता है अग्नि त्रिणा का भाषक भी है उसका नाशक भी है तो जिस समय उसका नाश करेगी उसको तो उस समय प्रकाश प्रकाश नहीं कर वो वो तो अन्य को जिस समय में वो जलता रहेगा उस समय दिखता भी रहेगा आप कहेंगे कर... जिस जला उस समय उस समय उसको जो प्रकाश चाहिए वो तो, तो भी समय का नहीं। बात नहीं है यहाँ क्या कहा अगर वो नाशक होगा कभी भी नहीं रहेगा अर्थात अगर चैतन्य अविद्या का नाशक होगा कभी भी, नहीं भी, भी नहीं। तो नहीं। का तो प्रकाशक भी नहीं बनेगा तो कभी भी होगा नहीं कितु ऐसा नहीं अग्नि कभी प्रकाशक होगा कभी नाशक होगा ऐसे चैतन्य अज्ञान का कभी आश्रय बनेगा अर्थात कभी प्रकाशक करेगा कभी नाशक बनेगा ऐसा मान लो सिद्धांत कहता है कि कभी नाशक बनेगा नहीं पूर्व पक्षी वाला कहते हैं कभी हो कभी नहीं हो ये हम मानेंगे कभी नहीं होगा नाशक है कैसा सिद्धांत कहता है कि अगर कभी भी वो नाशक बनेगा तो फिर वो रहने ही देगा इसलिए कभी नहीं बनेगा विरोध करने वाला कहते हैं कभी कभी है तो हम ग्रहण कर लेंगे सिद्धांत कहता है कभी नहीं होगा ठीक है हमें? इति प्रत्युतम तो क्यों सिद्धांत कहता है कि ये जो हम कहते हैं कि भाषक शब्द का अर्थ सत्ता स्फूर्ति देने वाला ये जो अग्नि तीर्ण का भाषक है ये क्या अग्नि तीर्ण को सत्ता स्फूर्ति देता है क्या नहीं।, नहीं है तो हमारा भाषक का अर्थ है सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो की चैतन्य देता है इसलिए आप जो दृष्टांत दे दिए अग्नि तीर्ण का भाषक भी है नाशक भी है वो हमारे साथ बैठेगा नहीं बननादेह सत्ता स्पूर्ति प्रदत्व रूप भाषक तो हमारा भाषक का अर्थ है कि सत्ता स्फूर्ति देने वाला चैतन्य ऐसा है जो सत्ता देने वाला है वो नाशक कैसे बनेगा द्वितीय निरसियती द्वितीय पक्ष हुआ उपहित चैतन्य के द्वारा अज्ञान का नाशक होना पहले हो गया शुद्ध चैतन्य के द्वारा वो तो होगा नहीं वो आश्रय बना उपहित चैतन्य के द्वारा मूल में वृत्ति वृत्ति चैतन्यम अगर नातन्यपहित चैतन्य अज्ञान का नाशक होगा हमको पर्वत में धूम दे के बन्ही का अनुमान किए बन्हीं अनुमिति के बाद हमको बन्ही का ज्ञान हुआ तो ये बन्ही आकार वृत्ति हमारा अंतकरण में हुआ तो बन्ही आकार वृत्ति उपहित चैतन्य अब अज्ञान को नाश करके बन्धि को प्रत्यक्ष करवा दे इसलिए उपहित चैतन्य अगर अज्ञान का नाशक होगा अनुमिति क्षेत्र में भी आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा क्योंकि अज्ञान का ऐसा ये कह दिए वास्तविक किंतु अनुमिति का क्षेत्र में जो वृत्ति चैतन्य हुआ वो असतपादक का आवरण का नाश किया अभान पादक आवरण का नाश नहीं किया ये दोनों अलग अलग है पाद का आवरण यहाँ है अभा का आवरण वहाँ है तो अभाना का आवरण का नाश नहीं किया किंतु वो विचार यहाँ नहीं ला करके सिद्धांत कह दिया, गया तो कहेगा कि मतलब कहेगा अभी सिद्धांत कहता है कि अगर आप वृत्ति उपहित चैतन्य को अज्ञान नाशक मानेंगे तब परोक्ष स्थलों में भी तिवृत्ति तो आपत्ते है निवृत्ति होकर के विषय प्रत्यक्ष हो जाएगा पूर्व कहेगा इष्टापति अज्ञान निवृत्ति तो होता है असुत्तापादक अज्ञान का निवृत्ति होता है यहाँ वो विचार दिखाया नहीं इति इसलिए कौन सा फिर वृत्ति अज्ञान का नाशक होगा मूल में कहते हैं इति अच्छा ना भी वृत्ति चैतन्य क्यों परोक्ष स्थल में भी तन निवृत्ति आपत्ते तन आवरण अविद्या परोक्ष स्थल में भी अविद्यानिवृत्ति हो जाएगी फिर अगर आप कहेंगे वृत्ति उपहित चैतन्य से नाश हो जाए तो फिर कौन सा अभी अविद्या आवरण का, का नाश करेगा परोक्ष व्यावृत वृत्ति विशेष परोक्ष वृत्ति नहीं है परोक्ष व्यावृत अर्थात अपरोक्ष वृत्ति के उपहित चैतन्य अर्थात प्रत्यक्ष वृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा ही अवाना पाद का आवरण नाश होगा प्रत्यक्ष व्यावृत वृत्ति विशेष अर्थात प्रत्यक्ष वृत्ति का नाते वही अज्ञान का नाशक होगा ठीक है वृत्ति विशेष घटादी आकार करेगा इसी प्रकार चैतन्य तत्त वृत्ति अभी शंका करने वाला कहते है वृत्ते जड़तुआ तो कथम तया तो आवरण निवृत्ति वृत्ति कैसे कर लेगा इसलिए दूसरा समाधान मूल्य में दिए अंतिम पंक्ति में तद उपहित चैतन्य सेवा पहले वृत्ति विशेष आवरण भंग करेगा कहा गया वो जड़ है से वृत्ति चैतन्य विशिष्ट ही आवरण को भंग जनक आवरण अभिभा वृत्तिर इति आवरण रीति आवरण का नाश करने के लिए वृत्ति स्वीकार है टीका में क्या आया आवश्यक तथा अर्थात अच्छा वृत्ति चैतन्य ही, ही आवरण का भंग करेगा तो अभिव्यंजिकाया आवश्यक ये जो वृत्ति है वृत्ति अर्थात जिसमें जो चैतन्य को चैतन्य के लिए उपाधि बनेगा तो चैतन्य से उपोहित होगा चैतन्य से उपाधि रूपा वृत्ति ये अभिव्यंजिका आवश्यक है अभिव्यंजिकात विषय का अभिव्यंजन करवाएगा आवश्यक वृत्तेर एवं तथा तो वृत्ति ही आवरण का भंग करवाएगा वृत्तेर अभिव्यंजिका है चैतन्य का उपाधि जो बनता है वृत्ति इस वृत्ति का कांजिका या अच्छा ये दोनों समानाधिकरण है तादृश वृत्ति ही अभिव्यंजिका है समानधिकरण तो यह आवश्यक है किसका अभिव्यंजन करेगा विषय का आवश्यक होने से वृत्ति तथा तो इसलिए वृत्ति ये स्वीकार करना पड़ेगा आवरण अभिभावों के लिए वृत्ति स्वीकार करना पड़ेगा केवल वृत्ति नहीं कर देगा वृत्ति चैतन्य करेगा किंतु वृत्ति को आपको मानना पड़ेगा नहीं तो उपही तो चैतन्य नहीं होगा अर्थात चैतन्य उपाधिवृत्ति चैतन्य का उपाधि जो बनेगा क्योंकि उसका पूर्व में निर्णय तदुउपहित तो ये तादृश कहने से उसी को परामर्श करेगा अर्थात चैतन्य का उपाधि जो वृत्ति बनता है वही विषय का अभिव्यजिका होता है वास्तविक है कि जो वृत्ति है वो विषय का अभिव्यंजिका है वो जीव का अभिव्यंजिका भी है जब वृत्ति होती है तभी तो हमको पता चलता है हम है जब वृत्ति नहीं है सुश्रुप्ति में तब तो जीव जानता है मैं हूँ बोल करके इसलिए कहते हैं वृत्ति ही चैतन्य का मतलब तो जीव का अभिव्यंजक इसलिए कहा जाता है की सर्वदा वृत्ति चलना चाहिए वृत्ति न चले ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए ऐसा स्थिति होगा तो अर्थात पता नहीं चलेगा मैं हूँ बोल करके वो समय व्यर्थ गया इसलिए सर्वदा वृत्ति चलना चाहिए पहले तो कहते ना तमस को हटाए आगे फिर ये लोयो को हटाना है लोयो अर्थात सो नहीं गया किंतु ये काम नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं होना चाहिए ये सर्वदा चलना चाहिए चलने से मैं हूँ ऐसा ज्ञान आयुगा वृत्ति नहीं भी चले तो मैं तो हूँ वृत्ति न चले नहीं जागृत उसमें भी वृत्ति आपके हमेशा चलाते रहना चाहिए नहीं चलाएंगे तो भी तो मैं तो रहूंगा ये ये उस समय में वृत्ति है विषयाकार वृत्ति नहीं है तो अहम वृत्ति है अच्छा वृत्ति अच्छा, हमेशा रहना चाहिए पहले विषयाकार कम से कम तो विषया कर चले यह बंद न हो विषयाकार चलते चलते फिर धीरे धीरे उसको हटा करके हम आकार ऐसा हम इससे कर लेंगे वृत्ति चले नहीं चले फिर भी मैं तो नहीं हूँ पोष्टि में वृत्ति नहीं चले तो भी है नहीं जागृत में ऐसा नहीं हो पाए जागृत में अर्थात वृत्ति चलना ही है वृत्ति क्या होता है कभी कभी वृत्ति कुछ चलता है किंतु हम उस समय में कहते हैं ना अर्थात अहम आकार वृत्ति के प्रति हम सतर्क नहीं है मनोराज्य कभी कभी हो जाता है कितना क्या चिंतन कर लिया सब स्मरण भी नहीं रहता है तो किंतु उस समय में क्या हुआ कम से कम तो ये चलता है हमको पता चला कि हम ये चला क्या चला पता नहीं है वो ठीक है ठीक है अर्थात ये बंद न हो जाए बंद हो गया मतलब सुसुप्ति हो गया ये जागरूक किंतु सुसुप्ति हो गया जीव का अभिव्यंजन नहीं हुआ नहीं इसके चलने से हमको क्या फायदा बल्कि हमेशा चल रही पदार्थ का निश्चय करे मनोराज्य करी इससे हमको मतलब क्या इसमें हम सो नहीं गए सो नहीं गए लेकिन उसमें हम अनुसंधान क्या करें ना नहीं कर रहा है नहीं मतलब तमस से ऊपर उठ गया अभी रजस में आ गया या फिर ऐसा चिंतन करेगा मनोराज्य का भी मे साक्षी वो तो बहुत ऊपर चीज हो गया पहले बात है की तमस न हो तमस से ऊपर उठे इसलिए वित्तीय चले मनोराज्य चले कुछ भी चले पर आगे फिर मनोराज्य को हटा करके हमारा कार्ति को लाना है ये जो बिल्कुल बंद हो जाता है अर्थात ये सो ही गया मतलब सो गया तो पूरा जैसे कहते हैं फटिया में सो गया एक जड़ होकर किंतु तो बहुत समय में ये हमारा बंद हो जाता है ये सो ही जाता है रास्ते इसको कसाये कहते हैं ये लय हो गया तो ये ये भी नहीं होना चाहिए बंद होना चाहिए आगे कहेंगे इसको मतलब वृत्ति ही जीव का अभिव्यंजक है वृत्ति तो होने से अस्थिति है नहीं तो नहीं यहाँ इन्होंने विकल्प के दोनों का निषेध किया ये ना ही बोले जो परोक्ष वृत्ति ना ही वृत्ति को कोई चैतन्य विशेषक है ना वृत्ति विशेष अर्थात पहले कह दिया कि कोई भी वृत्ति लेंगे तो परोक्ष वृत्ति भी हो जाएगा इसलिए कहते तो परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष वृत्ति परोक्ष वृत्ति से नहीं होगा परोक्ष वृत्ति चैत्य तो आपको बनी का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा ना इसको कहा इसलिए आगे कह देना परोक्षत दोष कहा दिखाया परोक्ष में दिखाया इसलिए परोक्ष व्यावृत्त कहा ठीक है ओम कर ईश्वाले की मूर्ति देता दे आय लक्ष्मी न ओ शांति शांति शांति